गोविंद नारायण गोविंद हरिओम नारायण संतो जीवन की बहुत सुंदर भजन सुन रहे थे हम संत हृदय श्री मदन गोपाल जी से और तबले पर संगत कर रहे थे हमारे शिव पंडित जी इन अमृत भजनों में जीवन का वो अमृत रस छिपा है जो जीवन में उतर जाए तो सब अमृत हो जाए संत शब्द का अर्थ केवल भक्त अथवा साधु ही नहीं होता है संत शब्द का सही अर्थ है व्याप्त होना अथ में हमने पढ़ा है एक ऋचा में। अंतिसत न जय आते अंति संतम न पश्य यहाँ संत दो बार आया अन्त है अंति अंत है संतम समीप में हम अंत में व्याप्त होने जा रहे हैं समीप में व्याप्त है ना हमारी प्रलय मृत्यु आते ऐसा संतिन संतम योगी न पिशे अपनी संतम का दो बार प्रयोग होता है भाषा को उसकी गहराई से जाने बिना अभिव्यक्त भावों की था नहीं पाई जा सकती संत वो है जो प्रभु में व्याप्त हो गया है तू गया है जो संत वो है जिसका स्वभाव श्री हरि में व्याप्त हो अतिशय निर्मल हो गया है ये भजन संगीत वेद के गरु गंभीर रहस्यों को या जीवन के कड़वे सत्य को भी मधुर बनाकर हमारे पास ले आते हैं और हमें जीने की एक अद्भुत कला सिखाते हैं कि तब भी हो मनोरम मन, मन सहज ही रीझ जाए उसमें और फिर ऐसा डूबे कि कभी बाहर ना आए उसे भक्ति रस की ये अद्भुत कल्पना है लेकिन इसके साथ ये भी तो जुड़ा है कि भक्ति रस में डूबने की चाहत तो आए भजन कोरे मनोरंजन भर न बनकर रह जाए ये अपनी गहराई तक हमारे भीतर अपनी पैठ बनाए और उसके लिए वेद ने कहा ज्ञान का साबुन एक हाथ में रखना और दूसरे हाथ में वैरागी के जल का भरा पात्र हो कि जब जब मैल समय की धूल मेरे मन पर छाए ज्ञान के साबुन से मल मल कर वह के जल से धो दो मैं मन को और ये निर्मल मन भक्ति के इस अमृत रस को फिर पिए तो पीता जाए रोज नहाता हूँ रोज कपड़े धोता हूँ कमरे की सफाई करता हूँ बिस्तर की चादर बदलता हूँ अरे तो मन को ज्ञान के साबुन से ले। मलकर वैराग्य के जल से धो के मन को साफ मैं क्यों नहीं करता जिस दिन ये प्रक्रिया मेरे जीवन में ज्ञान और वैराग्य के नृत्य हो जाए भक्ति का रस मुझे हर सांस प्रत्येक क्षण का रोमांच दे इसी को सनातन धर्म ने मार है कहा है इसलिए कि मन सहज ही रिझ जाए तो हम सुंदर मूर्तियां बनाते हैं और क्योंकि हमें सामूहिक सामाजिक होकर जीना पड़ता है इसलिए हम धर्म की कल्पनाओं में भी 35 करोड़ देवताओं का अद्भुत वास बिठाते हैं कि मन यदि दाएं बाएं भी जाए तो 33 करोड़ ठौर है इसके क्यों जाए ऋषयों में क्यों जाए वासनाओं में क्यों भटके संसार में और क्यों खाए मैगा और यहीं से जब भक्ति गहन होती जाए तो वेद में अपना स्निग्ध रूप ज्योतिर्मय रूप न दर्शाए आज की रिचा खोल लें आज की रिशा खोल जो आप लोगों ने कुछ बोर्ड से अर्थ सहित ली है क्या कह रहे हैं वी ते वी ते अमन मध्यांत महतागा पराकार अश्वे न चित्रे वयम अरे हम सब के ही हृदय में ही में वी दे अरे हम सब देखें हम सब झाके आभास लें अपने अंत हृदय में अमर मैंता अमन माने जो क्षण है जो निकृष्ट है जिसका कोई मूल्य नहीं जो महत्वहीन है उसको महानतम मानव का रूप दिया किसने जो गांव के बाहर पड़ा भूरा था कभी और ये आज तन बना क्यों नहीं झाकते हम भीतर अपने किस बात पे फूले फिरे हैं कौन सी ऐठन है हम में आई हुई जरा झाक कर तो देखिए इसी का अतीत क्या था और विनम्रता आएगी कैसे जब तक मैं अपना सत्य स्वयं न देख पाऊंगा डिग्रियों को लादे डिग्रियों का पशु बना दम्भ के बोरों को पीठ पर लादे, गधे सा घूमता गर्दन ऊंची किए घूमूंगा कि मेरे पास ये डिग्रिया हैं, ये ज्ञान विज्ञान है ये पद है तो अंधा रावण ही तो बनूंगा धृतराष्ट्र ही तो राह मेरी क्यों डरता है तू अपने से चल। आज टटोल डाले अपने आप को ये वेद के ऋषि कह रहे हैं और ऋषि भी असाधारण हैं आजीर गति सुनाशिप है और इनके भी इस सूत के समापन के साथ हम अगले ऋषि में प्रवेश पाएंगे तो क्या कह रहे हैं? वयम ही थे हम सब क्यों न झांके आज भीतर अपने में अमन निकृष्ट दुर्गंध समाज का त्याज वही तो अतीत था इसका महियांतरा और महानतम उपलब्धियों से परिपूर्ण करता गया पराकाता यज्ञों के द्वारा विज्ञान के द्वारा मेरे भीतर कौन सोचता हूं वो बाहर मिलेगा वो फलाने तीरथ में मिलेगा मैं इतने तीरथ कराया स्वामी जी अरे इतने दंभ तू और ले आया बालक तूने वहां कुछ पाया नहीं की आ खुली नहीं है चक्षु पाया नहीं है और चक्षस ही वो नेत्र है जो पढ़ सकता वेद को वाह नेत्र तो आभास भर ले सकते हैं इसीलिए भाष्यकारों से कभी भाष्य न हुए वेद के कहा ही के वयम हम सब चलो आज झाक डाले अपने भीतर क्योंकि तो जब तक दम्भ नहीं टूटेंगे हमें विनम्रता नहीं आएगी विनम्रता ना आई तो ग्राह्यता भी नहीं आएगी और जिसमें ग्राह्यता ही नहीं वो ज्ञान क्या पाएगा वो भक्ति क्या पाएगा वो इस रस का भान भी कैसे ले पाएगा ये कहना कि ये अलग है वो अलग है ये उन मूर्खों की बात है जो कभी इस राह गए ही नहीं है ये सब मिले जुले से भाव हैं ये सब जुड़ते हैं तभी सत्य प्रकट होता है ही हीते अमन गिरा हुआ कच्चा पति यह अतीत हमारा इस शरीर का है मैं ये मई महानत उपलब्धियां दा देता चला गया ब्रह्म यज्ञों के द्वारा मुझमें कोई सचराचर जगाता गया सारे संपूर्ण को एक सूक्ष्म चित्र बना मुझमें उभारता चला गया वो कौन है वो यज्ञ ही तो है वो कृष्ण ही तो है उसी को राम कहा है तुम कहां नाटकों के पात्रों के पीछे भाग रहे थे और भूल गए थे कि तुम भी पात्र हो और मात्र जीते पात्रता है। लेकिन आंख खुली नहीं कोई चक्षस मिला नहीं उसने चक्षु खोला नहीं हम तो बाहर ही सत्य खोजते रहे जबकि सत्य तो चक्षु ही देख सकता है क्योंकि सत्य मेरा मुझ में समाया हुआ है मेरे भीतर है बाहर फूले फूले फिरे मैं ये मैं वो मेरी ये गोज है मेरे ये दम और विथ्याभिमान है और व्यर्थ जा रही सारी मनुष्य की अमृत मैं यो नहीं कहा समापन का ही इसके बाद एक ऋचा और है बस ऋषि तो ने क्लोजिंग टच दिया है हमें अपने सुखनों का क्या पी पाएंगे हम क्या पी सकेंगे हम वही पी पाएगा जो खोलेगा चक्षु झाकेगा अपने भीतर डरेगा नहीं सत्य को स्वीकारेगा और धुलेगा प्रतीक्षा तभी तो पाएगा भजन और भक्ति का रस कहा वी थे दूर न जा हम चलो आज अपने अपने भीतर झाके कि वो त्याज वो दुर्गंध वो समाज का निकृष्ट त्यागा हुआ भूरा उसी से तो अन्न में उपजे थे हम और उसी अन में ही फिर यज्ञ हुए थे देवत्व की आहुति हुई थी देवाहूति हुई थी करदम में कीचड़ में ये पूर्व ऋषि है जो हम पढ़ाए और ये करदम और देवभूति लक्ष्मी के भी माता पिता हैं विलजित नहीं है और तुम धर जाते हो अपने अतीत को झांकने में क्यों जबकि पूर्व के ऋषि में हम पढ़ के आए हैं मेदातिथि कर्ण के माता पिता ऋषि करदम हैं और करदम कहते हैं कीचड़ हो और माता देव होती हैं जब कीचड़ में देवत्व की आहूति होती है तभी तो प्रकट होते हैं ये रूप सारे और क्योंकि लक्ष्मी जी भी स... सागर मंथन से प्रकट हुई थी तो वो समुद्र तन्या अर्थात करदम की ही बेटी मानी जाती हैं और सारे ग्रंथों में देवभूति ही उनकी माता का नाम है देवता भी आपसे के प्रकट नहीं होते क्योंकि तो वो तो लीलाओं के द्वारा हमको हमारा रूप दिखाते हैं और हम हैं कि केवल दम जीना चाहते हैं अपने सत्य को पाना नहीं चाहते और आज ऋषि कह रहा है सारे सूत पढ़ाने के उपरांत कि वयम वे आउस यज्ञ के सामने अपने भीतर झांके हम तो क्या देखें अमन निकृष्ट और त्याज को मैयांतदार महानतम उपलब्धियां दे रहा है रूप दे रहा है पवित्रता दे रहा है सुंदर भक्ति दे रहा है ज्ञान विज्ञान दे रहा है वो कौन है जो दुर्गंध को सुगंध बनाया जाता है अरे वो कौन है जो पतन को पामन किए जाता है और यूं कहलाता वो पतित पामन है वो कौन है जो गूंजता है मेरे भीतर बन के अनहद बांसुरी वो जो पराभिज्ञान से मुझे हरदम उभारता है अश्वे न चित्रे या मृत्यु उसे रहित करता है ना हमको और इस रूप में लाता है और एक सुहा भोर दे जाता है एक सुंदर ब्रह्महूर्त मट्टी से नेत्र भरते हैं और वो नेत्र उस रोशनी को देखते जाते हैं कि वो कैसे देख पाए उस सुबह को कैसे बनी ये आंखें कौन लाया मुझे और आज उसी में जो पराकात जो हम अपने आप को व्याप्त कर दें अर्पित कर दें दोनों अर्थ में या पराकात तो अमर आंखों से देखें अनंत की राह और ज्योतिर्मय देवत् योनि का हम पाएं आनंद यह यज्ञ तुम्हारे भीतर होता है उसी की निमितिक प्रक्रिया उसको पढ़ने के लिए हम बाहर करते हैं बाहर को बाहर जला दें फिर भीतर खोले चक्षस आए भीतर हटा ले स्वयं इसलिए वेद ही ज्ञान है वेद ही चक्षु है और इसीलिए बृहस्पति ही ज्ञान है उन्हें कुछ अक्षस कहा गया व्यक्ति यह शरीर दीक्षा गुरु नहीं होता शरीर तो निमित है गुरु तो ज्ञान होता है गुरुवींद है कितनी बढ़िया बात कही देखो लीला उसकी कि अचानक वो मट्टी से कल्पनाओं को उकेरता चला जाता है नाना जीवों में नाना रूपों में नाना मनुष्यों में नाना योनियों में और अचानक कोलाहल होने लगता है एक नई शोभा प्रगट हो जाती है कैसा जादू है जो फैलता चला जाता है राख के ढीर मट्टी के गोबार यु हर ओर होकर नाना प्रकार की कल्पनाएं सजाने लगते हैं हर मस्तिष्क अपने में संपूर्ण सचराचर हो जाता है यथ पिंडे तथ और मैं हूं कि केवल इन दो नेत्रों से वाह जगत को घूरता भटकता जीवन के अमृत का सर्वनाश करता चलता हूं और ढूंढता हूँ गुरु भी वही न जिसके भीतर की आंख खुली न जो खोल पाएगा कभी मेरी दम्ब वो जिएगा फिर दम्ब मैं जीऊंगा और चेले मैं भी ढूंढ रहेगा कभी आंख ना खुलेगी, कभी वो भोर न देख पाएंगे जो परमेश्वर हमारे अंतर में दिखा रहा हम सबको और आज का ब्रह्मसूत्र भी खोल लें कहते हैं अन संभवाचा ने तराह ये ब्रह्मसूत्र बात ब्रह्मसूत्र ने भी वेद की ही दोहराई है अन्य अर्थात अन्यत्र कहीं वो ब्रह्म स्थित है अन, अन, अन, अन स्थिते अनस्थितें वो और कहीं स्थित है मुझसे हटके ईश्वर है आन ऐसा नहीं हो सकता वो मुझसे अलग है परे है ऐसा कदा भी नहीं है तुम कहो कि वो लोकों में रहता है स्वामी जी सत्तरवें लोक में रहता है पचासवें लोक में रहता है अरे तू होता कौन है उसको सीमाएं देने वाला क्या तू कोई नया परमेश्वर है क्या आज ईश्वर की भी तूने सीमाएं बांध दी कहने लगे वो सातवें आसमान में है हमने कहा किसने उसको मना किया था कि बाकी छ में नहीं आ सकता वो अरे वो दादा कौन है भाई तुम्हारा गुरु कोई तुम्हारा पीर कोई ब्रह्म सूत्र कह रहा है अन स्थिते अन्यत्र कहीं स्थित है वो ऐसा संभव नहीं है नेतराहा तराहा न इतराहा ना इतर न इधर ना उधर वो कहीं नहीं है वो हम सब में है उसे कोई बांध नहीं सकता कि वो यहां मुमानियत लगा देगी सॉरी यू कैन नॉट एंटर ऐसा नहीं होता है कि स्वामी जी वो मंदिर में है स्वामी जी वो मस्जिद में है वो गिरजे में है वो गुरुद्वारे में है कि ना वेद कहता है वो चाहे मस्जिद है गिरजा है गुरुद्वारा है वो तुम्हारी तस्वीर है रे बंदे पहचान ले अपने को मानव वो तो पाठशालाएं थी तुझको तेरा रूप पढ़ाने वाली ये कहना कि वो यहां है वहां है ना ने तर न इति ने तरा न इतरा हा, ना अन्यत्र कहीं वो नहीं है वो सर्वस्व में है वो सब में है और जो ग्रहों और ब्रह्मांडों में जिसकी तू कल्पना सजा रहा है वो तुझ में है तू तो सारे ब्रह्मांड का एक सुंदर छोटा सा चित्र है तेरे भीतर ही आज भी भोजन से जीवन के क्षणों की रक्त के कणों की कोशों की सृष्टि हो रही है और कोई भी सृष्टि सृष्टा के बिना संभव नहीं होती है तू नहीं जानता तेरे माँ बाप नहीं जानते विज्ञान भी नहीं जानता कौन है जो उस मट्टी को दुर्गंध को फिर से आना वाना से रक्त तो आदि कणों में लौट रहा है लौटा रहा है अपने भीतर जा तुझ में बसा है संपूर्ण सचराचर अपने को पढ़ो अपने को जानो अपने भीतर जाको भगवान ने जो बुद्धि दी है जो विजडम दी है उसका दुरुपयोग केवल पेट और के लिए मत करो सर को पेट में मत घुसेड़ो सर को कंधों के ऊपर रखो क्योंकि पेट तो आज भी वही भरता है और वही भरेगा यदि उसने चाहा होता कि रे मनुष्य तू अपना पेट भर तो तुझे अन्न बनाना भी सिखाया होता मट्टी से अन्न से रत् बनाना भी उसने तुझको ही सिखा दिया होता कि अब तू कर लेकिन उस परम पुनीत परमेश्वर ने सत्ता ने कहा कि तू तो अभी अबोध शिशु है इतनी सारी जिम्मेदारियां मैं तेरे पे कैसे डाल दू ये सारे काम मेरे बच्चे मैं तेरे लिए करूंगा तू पूरी ईमानदारी से अपने को सार्थक बना जीवन के क्षणों को पढ़ ले चक्षु को खोल इस ज्ञान को प्राप्त हो और फिर इस कर इसको कर सकने की सामर्थ्य मुझसे ले अबोधता के क्षणों में अभी बच्चा पैदा हुआ है मैं उससे कहूं अपने आप कुकिंग करो खाना ना बनाओ ये मूर्खता की बात नहीं होगी तो क्या होगी लेकिन पूछता हूं मैं इन अबोध बच्चों से इन्हें ये दम्भ कहां से आ गए कि ये बड़े विद्वान हो गए हाँ, ये असत्य के साथ जीना है पीड़ाओं का जीना है चिंताओं का जीना है रोग व्याधि आदि में फंस के जीना है और दिन रात असह पीड़ाओं को पाना भी है और दूसरों को देना भी है काश हम अपनी वस्तु स्थिति को पढ़ पाए होते मनुष्य के घर में जन्म लेने का अर्थ ये कदापि नहीं है कि तू मानव हो गया वेद ने कहा ह्यूमन रियलाइज इस ह्यूमन मानव तभी मानव है जब वो मानव होने के इस अतीन्द्रीय ज्ञान को पाए तो पहली बार मनुष्य मनुष्य का है कितने अमृत के भरे घड़े हैं ये वेद के और कितनी सताई थोथी जिंदगी जीते हैं हम लोग हमारी इससे नहीं बन रही उससे मिसमैच हो रहा फलाना हो रहा वो अच्छा लगता है वो बुरा लगता है इसी में बसे रहे हैं कैसे कर पाते हैं हम भक्ति कैसे होता तब जब सब में सबको देखोगे इन आशक्त आंखों से भौतिकताओं के रूप में तो तुम्हें सब में बुराइयां कड़वी बातें तनाव मिलेगा तो तुम भगवान कैसे पाओगे कैसे पाओगे तुम उसको और यही यदि सब में उस आत्मा के तत्व तो को चक्षु से दृष्टि सब पे डाल दे तो वो मनोरम घटघट वासी बैठा है सब में और जब भाव उसी पे आके रुक जाता तो जहां देखते उसका रस था और वो रस पगता प्रगाढ़ होता तो भक्ति का रस भजन का रस तुम्हारे जीवन में उतर पाता पूर्व के ऋषि में भी हमने पढ़ी थी ऋछाएं कि वो ईश्वर कहाँ है पहले ऋषि मधु छद में क्या कहा था मां अभिवृन त्वाम उतक्र तु तवाम वर्धन तु नो गिराम स्तो मधन कह रे तू यज्ञ है सृष्टि का उत्पत्ति का तू ही लक्ष्मी है तू ही विष्णु है उखथा उक्ता शतक्रतु तुम्हें को सारे वेदों की ऋचाओं ने उक्ता माने वेदों की ऋचाओं ने हा स्तोत्रों ने हर जगह तुमको प्रलयंकर रुद्र कहा है और तुम ही आदि ज्वाला आदिशक्ति है त्वांग वर तू नो गिरा तुम्ही तु भी ज्ञान का ब्रह्मा है और वाणियों की सरस्वती है तू ही ब्रह्मा है तू ही विष्णु है तू ही महेश है तू ही लक्ष्मी है तू ही पार्वती है तू ही सरस्वती है और मैं तुझे कहा पाता हूं कहा देखता हूं अगली कह रिचा भी अक्षितोती स्ने वाजन इन्द्रा इंदिरा विश्वानि यंशया अक्षितोती जैसे पानी में डूबी सीपी में बंद सुंदर जगमग होती है जैसे पलकों के भीतर ये पुतली है स्नेह सिक्त स्नेह दिमम स्नेह इस बात ही मैं देखता हूं तुझे सब में देखो देखने देखने का फेत है एक चक्षस है और दूसरी भौतिकताओं की आगे अक्षितूती स्ने स्ने इस भांति देखता मैं तुमको वाजम इंदिरा शास्त्री नाजम आहूतियां देते यज्ञ करते इंदिरा ब्रह्म ज्वालाओं में सहस्त्रण सहस्त, सहस्त्र सहस्त्र यज्ञ करते हर दिन या यस्मिन जिसके कारण यस्मिन जिसके कारण विश्वाणी ये क्षण भंगुर संसार पंशया फिर फिर जीवंत हो रहा है घूरा फिर शिशु हो जाता है एक आंख वो देखती है और एक आंखें हैं जो विषया शक्ति और दुर्गंध भर देखती है और भाव देखने से ही प्रकट होते हैं तेरी मनोरंजन तेरी आंखें बन के चक्षु निहारती उसकी मनोहारी छवि को हरोर अरे तु तू ने पाया भक्ति रस तेरा भजन भजन हो गया तेरे भीतर एक संसार जगा ज्योतियों में खेल खेला और तू अनंत का यात्री अनंत हो गया अमर देवता हो गया सब एक जैसे हैं, सब दिखते है एक जैसे हैं, लेकिन देखने देखने का भेद बहुत बड़ा है एक राह जाति भीतर एक जो भटकाती मुझे विशांत जगत में बस बाहर सिर्फ बाहर सोचना है मुझे कि अमृत के क्षण हैं जो लुटते चले जा रहे कमा तो, तो कुछ भी नहीं रहा क्योंकि तुझे चमड़ी हड्डियाँ भी छोड़ के जाना होगा ज्ञान भी ज्ञान भी तेरी नॉलेज भी भस्म हो जाएगी लौटेगा भी यदि मनुष्य योनी में तो एक अबोध शिशु सा पुनः पड़ेगा अक्षर ज्ञान करेगा तुम तो। सोचो कहा जाना है कौन सी राह मेरा एक द्वार जो खुलता है अनंत की ओर वो मेरा अंतर द्वार है और उसी को कहा व्यम ही थे अमन मैं अंतदार अरे छोड़ो ना ये क्षण भंगुर संसार की सड़ी गली निकृष्ट बातें उसी ऋषा के दूसरे भाव में मैयांतदा वो जो महानताओं को देने वाला है जो सारी उपलब्धियों को प्रदान करने वाला है पराकात ब्रह्म विज्ञान के द्वारा ब्रह्म यज्ञों के द्वारा जो स्थापित है अंतर में हमारे अश्वे न ऋषि जो हमें मट्टी से मनुष्य बना रहा है आओ आज उसी में स्नान लें, न ऐसा कि हम भी मृत्युओं को सदा के लिए पुनः पराजित करें और एक ज्योतिर्मय शरीर धारण कर चलो अनंत की राह चलें आओ अपने घर चलें घर हमारा हम ब्रह्मा जी के मानस संतति हैं जीवात्मा जो भी जहाँ भी है वो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है हम सब लौटें अपने पितृ स्थान पर जहां से प्रकट हुए थे और वो नीलाकाश के मध्य में स्थित है गई धरती पर तो हम यात्री बनकर आए हैं यहां, तो यहां गया इस में। ये ही जन्म पूरा जीवन नहीं होती ये तो क्षणिक ठहरा होता है आज रुके हैं सुबह फिर चल देना है अगली सांज कहा होगी ये तो गोविंद जानते हैं तू तो यहां की दरों दीवार से लिपटता क्यों है तू तो यहां मैं और मेरों से चिपकता क्यों है अरे तेरा तो एक आत्मा है एक गोविंद है अगली भोर उसी आत्मा के संग तुझे चले जाना वो सब सपना बनकर रह जाएंगे कि वो बीबी वो बच्चे वो सब एक झटके से साफ हो जाएंगे संग मेरा आत्मा जाएगा मेरे ज्ञानेन्द्रियों की आत्मस्थ भाव स्वभाव जाएगा गोविंद के संग खोलेंगे हम जाना तो है तो जब रास्ता वही है और ये भी सत्य है कि हम सब यात्री हैं यहां अमर नहीं है सदा नहीं रह सकते तो क्यों भटकाए यात्रा चल भीतर चले जिसकी संग आगे यात्रा जानी है और जिसके संग यात्रा यहां तक आई है चलो आज उसका भान ले मुसाफिर है रुक नहीं सकते चाहे भी तू तो भी रुक नहीं सकते जाना तो हमें पड़ेगा हमारे सामने रोज तो कंधों पर लद के जा रही हैं अर्थियां क्यों याद नहीं आता कि एक दिन हमारी भी बारी आएगी तो आओ मुस्कुरा के जिएं उसमें आओ कि उसकी मौज बन जाएं, आओ कि उसमें समाधिष्ट हो जाएं आओ कि अब श्री राम की लीला कथा में अपने को खोज लें पढ़ डालें बाली मारे गए हैं सुग्रीव को काराचा अभिषेक हुआ है एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ से कहा से कि सब कोई मुझसे बहुत बहुत कुछ मांगते हैं बुआ आपने कुछ नहीं मांगा कहने लगी गोविंद तुझसे मांग करके मुझे निर्धन नहीं हो रहा जो तुझसे मांगते हैं वो निर्धन तब हो जाते हैं देना है मुझे तो कुछ पीड़ाएं और दिए जा तेरा भाव तो बना रहे मुझे इतने सुख ना देना कि मैं भूल जाऊं तुझको तो ऐसा कुछ ना मांगती मुझे सदा तेरा भाव बना रहे मुझे भले पीड़ाएं देती लेकिन मेरा मन तो तेरे मनोहारी रूप में हे गोविंद सदा पसारे तुमने कहा कि ये चिंता मिट जाए तो हम सुखों के सागर में गोते लगाएं, अर्थात गोविंद भुला दे मांगने ली गए विधाता से तो मांगा है बिछू कि दाता दे दे इतना मुझको कि फिर तेरी कभी याद ही ना आए मुझको राजपाठ मिलते ही सुग्रीव भटक गए हाँ हम भी तो भटक जाते हैं मेरी कहानी उन रहस्य लीलाओं में मैं पढ़ता हूं गुरुकुल में 11वें वर्ष की आयु में और मैं पढ़ जाता हूं और आज बुढ़ापे तक मैं अपने अंतर को जान ही तो नहीं पाता हूं और मानता हूं कि मैं पहले से कुछ ज्यादा समझदार हो गया हूं नहीं याद रहता है कि उजड़ गया है अंतर का जगत मेरा और मैं एक उजड़ा हुआ रेगिस्तान भर बनकर रह गया हो मृग त्रिष्णाओं के पीछे इस रेत के मैदानों में पानी खोज रहा हूं मृग मरी मारी चिकाओं में फंसा हुआ हूं नहीं याद है मुझे कि मेरे भीतर सारे शमशान बस गए हैं अब क्योंकि इन वीरान राहों पर जब मैंने ही नहीं झाका तो और जाता कौन इधर से ये तो खंडर हो गए मेरे भीतर सब कुछ लुटा लुटा बर्बाद हो गया है मैं अपने से ही कटकर अलग अलग जिया हूं सुख जो ढूंढ रहा था बाहर कुंती कहती है गोविंद तू मुझे भले पीड़ाएं दे मैं सुख न मांगती तुझसे मुझे दुख दे इतना कि याद रहे तू सदा मुझको भैसे ही सही मैं तेरे रूप में लिपटी रहूं तुझसे और हम सब ने मांगा है ये लड्डू ला दे वो पेड़े बिछा दे और ज्यादा जोश में आए हैं तो हमारे फलाने दुश्मन का नाश करते हैं तांत्रिक पूजाओं में घुस गए हैं और भूल गए कि मेरे भीतर के रेगिस्तान में इस भी आप में इस भयावह प्रेत शाला में मेरा साथ करने कोई आएगा भी तो नहीं क्योंकि जो अपने अंतर नहीं बसे उनमें बसेगा फिर कौन क्योंकि वो तो प्रेतों की लीला करेंगे चाहे वो घर गृहस्थी है चाहे वो पति पत्नी है चाहे वो भाई भाई है चाहे वो कोई भी रिश्ता है कोई सगा नहीं यदि मैं मेरा सगा नहीं तो न मैं किसी का सगा न कोई मेरा सगा है गुरुकुलवीर में ग्यारहवें वर्ष में पढ़ाता था और आज जीवन पर्यंत नहीं पढ़ पाता हूं मैं चक्षुक हो गया है नेत्र भजा करता हूं और जब अर्जुन ने कहा कि मुझे दर्शन कराओ तो गोविंद कहते हैं कि अर्जुन नेत्रों से मेरे उस रूप को देखना नितान्त असंभव है कोई नहीं देख सकता मैं तुझे चक्षु देता हूं तेरे अंतर का चक्षु खोलता हूँ दिव्य चक्षु देता हूं वही देख पाएगा मुझको और आज हर ऋषा मेरा चक्षु खोलती है और हम फिर अंधे के अंधे हैं क्या बात और सुखों में सुख खोजते हैं और आज सुखों ने सुग्रीव को श्री राम का द्रोही बना दिया है जानकी को ढूंढने की बात भूल गया है महलों में बाहर निकल ही के नहीं दे रहा अपने अंतरंग रंग महल से समय बीत रहा है उसे भी याद नहीं कि जानकी के बिना ये समय ये मधुमास भी कितने पीड़ादायी है राघवेंद्र के लिए जो जंगलों को घूरते रहते हैं रात रात भर टहलते रहते हैं लक्ष्मण जी भी तड़प रहे हैं श्री राम ही उनसे कहते हैं कि धैर्य धारण करो आ सोचो अगर तुम में थोड़ी सी भी कल्पना शक्ति है तो सोचो मेरा आत्मभाव श्री राम और योग स्थित मन लक्ष्मण मेरे भीतर भी तड़प रहा है और मैं भौतिकताओं के सुखों में डूबा ये मेरी ही कथा है और मेरी मा पात्रता आज लूटी हुई और तबाह है आज मैं अपनी आत्मा को और योग स्थित मन लक्ष्मण को भी तो असह अपने भीतर पीड़ा दिए जाता हूं और बाहर फूला फूला खड़ा हूं कि मुझ जैसा ज्ञानी समझदार कोई दूसरा नहीं है भजन गा रहा हूं और नितांत श्री राम द्रोही हूं मैं देखा ज्ञान के साबुन और बैराग्य के जल के बिना भजन एक मनोरंजन तो हो सकता है भजन भक्ति नहीं हो सकता देखो इस चित्र में खोजो अपने आप को पहचानो स्वयं को हर सांस राम को गाली दी है हम सब ने हम तो बाहर सुखों को खोजते रहे फुहारों का आनंद लेते रहे यही तो दीरंग दिखा रहा हूं मैं देख कहीं सो मत जाना सुखों में कहीं खो मत जाना रामद्रोही हो जाएगा कुती ने यू ही नहीं कहा कि कृष्ण मुझे पीड़ाएं दे कि तू याद तो रहे मुझको जब तक बाली का भय और पीड़ा थी सुग्रीव के मन में बस श्री राम थे आज उसके मन में अब उसकी पत्नी है उसका प्यार है महलों के सुख है रंग खो गए हैं अनर्थ हो गया है अब उसके रंग महल में हनुमान भी जाए कैसे मर्यादा है वो राजा है ये उसके मंत्री हैं, कैसे जाए और राजाज्ञा है कि उसको कोई परेशान ना करे हमने भी राजाज्ञा कर ये मेरी कहानी है और मुझे अपने पे न तो ला जाती न शर्म आती ना हया है कोई बाकी और ना ही कोई एक पीड़ा का एक क्षण उभर पाता तेरे हाथ मध्रोही आज तू अपने साथ भी क्या कर बैठा कहते हैं राम की कथा सुनाए अरे वो कथाएं सुनते थे ग्यारह वर्ष के बालक तुम क्या जानोगे इन महान लीलाओं में मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण कैसे गुथा हुआ है ये 20 लाख वर्ष पुराना इतिहास है और आज से 7000 वर्ष को इसी को गुरुकुल में वेदों के लिए मैंने लीलात्मक स्वरूप दिया है लीला लीलामाने नाटक जिससे हर छात्र अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को माझ धो के पड़ जा पाया आज क्या बुढ़ापे तक भी पढ़ पाते हैं हम लोग सोचो विचार करो बहुत दुखी हो गए लक्ष्मण जी बार बार धरती पर पांव पटकते हैं और कहते हैं कि आप आदेश क्यों नहीं देते मैं एक क्षण में उसको सबक दे दूंगा और तब हताश होकर श्री राम ने कहा लक्ष्मण मैं तुम्हारे आवेश को अब रोक नहीं पाऊंगा लेकिन ये मत भूलना कि हम उसके मित्र हैं हमने उसे उसकी रक्षा का वचन दिया है तुम जाओ योगी मन चिंढाड़ता मेरा और मैं फंसा भागता सुखों के पीछे और कहता हूं कि मैं भक्त हूं कहता हूं कि मैंने भक्ति को पा लिया है अरे तो फिर हाथ द्रोही कौन है जीवन का हर क्षण जो आत्मा को अर्पित होना चाहिए था श्री राम के कारज था आज ऋषि आंधता को आसक्त जगत को लोभ को अर्पित कैसे हो गया न्यौछावर जो श्री राम पर था वो विषयों पर न्यौछावर कैसे आ गया मुझे बताओ बड़े भाग्यवान हैं जो सत्संग कर पाए सत्संग बहुत दुर्लभ होता है और वो सत्य संग होता है को रे रंजन नहीं होते उसमें लक्ष्मण जी गए हैं दहाड़ते चिंगाड़ते हुए आज हनुमान भी उन्हें रोक नहीं पाएंगे और सारे और वो सीधे रंग महल में चले गए और कहा सुग्रीव मित्रद्रोह ही सामने आ। आज तो दंड का अधिकारी हो गया है लक्ष्मण की आवाज सुनते ही वो चौंक पड़ा है क्या कभी चौंकेंगे हम कभी क्या कभी हम अपने साथ ईमानदार होंगे जो बाहर दम्भ मिथ्या विमान जीते हैं उनके अंतर बर्बाद हो जाते हैं रेगिस्तान हो जाते हैं और जिस रेगिस्तान में वो खुद नहीं जाना चाहते उसमें दूसरा फिर जाएगा कौन वहां से तो ईश्वर को भी हटना पड़ेगा और जैसे हटेंगे श्री राम तो फिर क्या होगी राम नाम सत्य ये नहीं कि मौत अचानक आई थी हमने तो हर सांस अपनी मौत भौतिकताओं में भटक कर खुद बुलाई थी आवाहन कर रहे थे आना मौत देर क्यों करती मैं रामद्रोही हूं देख इतना सता रहा हूं अपने आत्मा श्री राम को ये भी जाएंगे फिर तू आना फिर हम बाकायदा पालकी में उठेंगे लोग राम नाम साथ गाएंगे इसी के लिए तुम अंतर्मुखी नहीं हो रहे मैं नहीं समझ पाता हूं कि आप सब ऐसा क्यों कर रहे हो हम सब जानते क्यों नहीं है सत्संग का सत क्यों नहीं लेते उसका संग क्यों नहीं करते गबड़ा कर सुग्री बाहर आए और लक्ष्मण जी के पैरों पर गिर पड़े मेरे अपराध कहा तू अपने सुखों में इतना अंधा हो गया कि अपने स्वचन को भी भूल गया कि तू जानकी की खोज में अपनी सेनाओं को भेजेगा सभी को लगाएगा और तू यहाँ आमोद प्रमोद में लगा है और तूने सोचा नहीं कि भ्रताराम श्री राम जानकी की विराह में कौन सी पीड़ाएं पी रहे आज आत्मा को दुख है कि जीव की बुद्धि बाहर भटक गई जानकी अशोक वाटिकाओं में लंकाओं को खोज रही है सोने का हिरन मांगा था अब सोने की लंकाओं में भटक रही है ये राम की आत्मा की पीड़ा है कि मैं बहिर्मुखी हो गया हूं मैं राम द्रोही हो गया और मैं अपनी कहानी ही नहीं पढ़ पाया इस अमृतमय ग्रंथ में मैं नहीं जान पाया सुग्रीव तुरंत श्री राम के पास आके कहते हैं कि आप मुझे दंड दें तो राम ने कहा जिसे मित्र कहा है उसे हम सीने से लगा सकते हैं सुग्रीव दंड नहीं दे सकते कहा लेकिन मैंने भगवान बहुत बड़े अपराध किए हैं मैंने सुख चाहा और सुख के लिए तड़पता रहा बाली के भय से छिपा रहा और जब सुख मिले तो रघवेन्द्र मैं आप ही को भूल हम सब भूल जाते हैं पागल हो जाते हैं और उसी समय चारों दिशाओं में जानकी की खोज में बानर सेनाओं को लगा दिया उसने कि हरोर जाओ और जानकी का पता किए बिना जो लौटेगा वो जीवित नहीं बचेगा उसका सर धड़ से महाराज सुग्रीव ने कहा मैं ही अलग कर दूंगा मुझे सूचना मिलनी चाहिए सभी दिशाओं की ओर वानर यूथ समूह चल दिए योद्धाओं के ढूंढने हनुमान अंगद और जामवंत आदि दक्षिण दे, की ओर चले जहां प्रबल संभावना थी जानकी जी के मिलने की और ये सब वाहनर चलती है ये यात्रा हमारी हमारी जीवन की यात्रा है हमें भी खोजना है अपनी बुद्धि को ढूंढना है कहाँ कहाँ किन किन कांटों में उलझी है भौतिकताओं के वहां से उसे हटाना है तभी तो वो श्री राम की आत्मा की फेरी होगी और तभी तो ये तन अवध होगा स्फटिक शिला होगी ये चित्रकूट चित्रकूट होगा और जीवन का अमृत होगा हमें देखा ना शब्द आया ना अश्वे न चित्रे अरुषि इस दिशा चित्र माने शरीर कूट माने घर चित्री ईश्वर के द्वारा चित्रित किया हुआ प्रभु के द्वारा प्रकट किया हुआ घर चित्रकूट अर्थात हम सबके शरीर हाँ वो देवस्थान अपनी जगह ये मत कहना कि वो चित्रकूट नहीं है अक्सर उल्टे अर्थ तु, तुरंत ले लेते हैं लोग लेकिन वह मैंने आपको आपका रूप दिखाया है कि जीना था ऐसे और भटके तो ऐसे कि चित्रकूट है एक बार फिर तो रहा चित्रकूट है इस फटिक शिला है हाँ? मंदाकिनी का पावन धाराओं का मनोरम तट है चारों ओर वन प्रदेश है मंद समीर प्रवाहित है और उस फटिक शिला पर बैठे हैं श्री राम लक्ष्मण और महाजगदा अम्बा स्वयं लक्ष्मी जी विराजमान हैं लीला में बैठी हैं। हमको हमारे अक्षर बढ़ा रहे हैं यहां आत्मा ही मेरा श्री राम है ये शरीर चित्रकूट है और योग स्थित मन लक्ष्मण है और समर्पिता भक्ति बुद्धि मेरी जान की है अर्पित हूं मैं अपनी ही आत्मा स्फटिक शिला मेरा व्यवहार है जो आर पार है सब दिखता है उसमें मंद माने ज्योतियों ज्योतियां मंद माने ज्योतियां वेद में भी पढ़ा गया है ना मंदिम इंद्राए मंदिने तो मंद माने ज्योति ज्योतियों और अंक माने ज्योतियों के अंक में फलने वाली जल की धाराएं मंदाकिनी है ये तप है ये सत्संग है ये मेरी अंतर की राह है ज्योतियों की राह है ये मंदा की नहीं है और सुंदर उपवन है मन में कल्पनाओं में जहां देखता हूं अपने ही आराध्य का भाव है सी राम मैं सब जग जानी ये चित्र है कितना सुंदर है कितना मनोरम है मुझे रस रस दिए जाता है ये चित्र है एक ठहरा हुआ मेरे जीवन का भक्ति का मनोरम क्षण है और चित्र भटका है सोने का हिरण मांगा है बुद्धि ने सोने का हिरन तो छलावा था मृग तृष्णा थी मिली तो पूरी सोने की लंका आज जानकी अर्थात बुद्धि भी दुखी है आत्मा श्रीराम को भी दुख है वो भी ढूंढ रहे हैं और मन तो तड़प रहा है योगी मन लक्ष्मण आज तब साधना की जगह तड़पन में गया हुआ है ये मेरी कहानी ये मेरी लीला ये मेरी नाटक मैं पढ़ता वेद में और फिर भी ना पढ़ पाता जीवन में अपने ही क्षण आज क्या हो गया है सुनता हुआ भी बहरा हो गया हूं जानता हुआ भी मतीमंद हो गया हूं और बोलता हूं तो केवल ढपोर शंख सा बस गा बजा लेता हूं मैं जीता क्यों नहीं मैं कुरेदता क्यों नहीं मैं पढ़ता क्यों नहीं स्वयं को वानर समूह ढूंढने चल दिए हैं और वो ढूंढने कहा जा रहे हैं बीच में एक और कथा प्रसंग है जब हनुमान लक्ष्मण आदि ढूंढने गए तो वे बहुत भूखे प्यासे ना तो वहां फल है वो एक वीरान जंगल है जहां कुछ भी तो खाने पीने को तो नहीं है और ये वीरान जंगल मैं हूं हम सब हैं, जिन्होंने अपने अंतर को उजाड़ दिया है बियाबान बना दिया है जिनके सर पेट में अथवा पेट से भी कुछ नीचे को सरक गए हैं विषांतता में भी अब उनके भीतर के जंगल उनके अंतर के का जो सचराचर है वो वीरान है बियाबान है हाँ ढूंढ रहे हैं सारे वानर न तो खाना है न पानी है कुछ भी तो नहीं अचानक उनको एक गुफा दिखाई पड़ती है एक ही गुफा है जिसमें अभी भी कुछ बाकी है बानर सोचते हैं माया तो नहीं भीतर जाएं या नहीं सब डर रहे हैं फिर भी सोचते हैं सबके सब हनुमान जी मना करते हैं कि इस गुफा में प्रवेश मत करो वो नहीं मानते वो तो नहीं मानते वो कहते हैं हनुमंत बाहर भी तो भूखे प्यासे मरना है प्राण कंठ तक आ चुके हैं अब तो निकला ही चाहते हैं बाहर भी मरना है तो चलो भीतर जाते हैं मर नहीं होगा इस गुफा में जाके मरेंगे और वे तलपते हुए भूखे प्यासे वे सब उस गुफा में प्रवेश पा जाते हैं जब गुफा के भीतर जाते हैं तो वहां जल की धाराएं नित्य प्रवाहित है धड़ाधड़ गिर रही और देखा तो गुफा के भीतर फलों से लदे हुए पेड़ हैं, सब कुछ है वहां पर भूखे प्यासे वानर वहां पानी भी पीने लगते हैं और फल खाने लगते हैं और तभी धड़ाक से गुफा का मुंह बंद हो जाता है वे चौंकते हैं और तब हनुमान जी कहते हैं कि जो भी इस गुफा में है जो माया कर रहा है वो सामने आए तो उनके सामने एक देवी प्रकट होती है और वो देवी कहती है कि ये ब्रह्म गुफा है हनुमान इसमें केवल योगी ही प्रवेश पाते हैं अभी भी एक हरी भरी गुफा है हमारे भीतर बाकी तो सब भी आमान है अरे आज हम ने अपने अंतर के सारे जंगल उजाड़े हैं क्योंकि हम तो बाहर ही झूठ कपट दंभ मिथ्या मिथ्याभिमान जीना चाहते हैं हम राम क्या जी पाएंगे लेकिन फिर भी इस बियाबान में ब्रह्मरंध्र है एक ब्रह्म गुफा है कहा हनुमान जो इसमें प्रवेश पाते हैं वे फिर लौट नहीं जाते तुमने प्रवेश तो पा लिया है लेकिन हनुमत बाहर नहीं जाते इस गुफा से या तो अनंत की राह मिलेगी नहीं तो बाहर कोई नहीं निकल पाएगा तो हनुमान ने कहा महादेवी हम